सुनु उर नहीं कछुरूषण उघु बल विभूषण कृपा सिंधु मुनि मति कर भोरे रिन्हि प्रेम परे क्षामोरी चक्रमो निजन जान मति पुनि फेरे भगवान ऋषि देखे रामचरण विश्वास विखी काकभसुंध जी ने कहा हे hey, पक्ष राज जी सुनिए इसमें ऋषि का कुछ भी दोस्त नहीं था रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा दी मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव धैर्य अक्रोध विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा अति विषमय पुनि पुनि पछिताये सादर मुनि मोहली मम परोष विध विधि हरषित राम मंत्र तब दीना बालक रूप राम कर ध्यान कहूँ मोहि मुनि कृपा निधान सुंदर सुखद मोहियति भावा तो मैं तुम ही सुनावा तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर कर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया कृपा मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान ध्यान की विधि बदलाया सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ मुनि मोहि कछुक रामचरित मानस तब भाखा सादर मोह कथा सुनाए उन बोले मुनि गिरा सुहाए रामचरित चरित सर्वगुप्त सुहावा संभु प्रसाद तात मैं पावा तोहन ज भगत राम कर जानी ताते मैं सब कहूँ ब मुनि मुन्ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा तब उन्होंने रामचरित मानस वर्णन किया आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर, फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी में बोले हे तात यह सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार से के साथ कहा राम भगति जिन्ह के उब हुन तात कहति न मुनि मोहि विविध भांति समझावा मै प्रेम मुनि पद सिर नावा निज कर कमल पर सिम सीसा हर्षित आशिष दीन मुनीषा राम, तोरे सदा प्रसाद यब हे राम भक्ति तोरे मोरे जिनके हृदय में जी की नहीं है उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी सदा राम प्रिय हो तुम शुभ गुण भवन यमान काम रूपये क्षाम ज्ञान विरागनिधान जय आश्रम तुम बस बुने सुमिरत श्री भगवंत प्रजंत तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छा इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ इच्छा मृत्यु जिसके शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो बिना इच्छा के मृत्यु न हो एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो इतना ही नहीं श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहां एक योजन चार कोष तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी